ने कहा किम भी हिंदी में करेंगे तुम लोगों को गुजराती में पूछना हो या कुछ कहना हो तो बोल सकते हो निरूपण है वो हिंदी में करेंगे चिंता संतान अंतारो यदांगुजरेण वह स्वीयानाचार प्रणमा कूर्मु जह तो तमहं सर्वुखागो भवे समह सर्वानंदे श्रीमद्लंदनशा जानशलाकया नमः महा का, का आरंभ कल से हमने किया ये श्री गोपीनाथ जी विरचित एक मास के ग्रंथ हमें उपलब्ध है श्री गोपीनाथ जी ने अन्य ग्रंथों की भी रचना की है ऐसा सुना जाता है उसमें से एक महाप्रभु वल्लभाचार्य की स्तुति में सौंदर्य पक्ष इस नाम से एक ग्रंथ प्राप्त होता है और दीपिका के अतिरिक्त एक और ग्रंथ सेवाशो का नाम से प्राप्त होता है और कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते हैं इसी तरह महाप्रभु के ग्रंथों के ऊपर कोई विवेचन आपने किया हो वो भी कोई हमें उपलब्ध नहीं होता है कल जैसे हमने ये कहा कि इस ग्रंथ के ऊपर कोई विवेचन नहीं है और इस ग्रंथ का प्रचार भी जैसे शहरे महाप्रभु श्री गोकुलनाथ प्रभु चरण श्री साई जी और ऐसे सब आचार्यों का के ग्रंथों का प्रचार है ऐसा इस ग्रंथ का प्रचार नहीं बंद करा हम्म तो अगर हम साधन दीदी ग्रंथ को हम नहीं समझें, तो श्री महाप्रभु जी के उपदेश के साथ हम वैदिक वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए पुष्टिमार्ग को कैसे जी सकें, इस बात की हमें समझ में आना मुश्किल है यानी शास्त्र को पढ़ें तो हमें धर्मशास्त्र में कही हुई हमारी वर्णाश्रम के अनुसार दिनचर्या समझ में आती है षोड़श ग्रंथ आदि ग्रंथों को हम पढ़ें तो पुष्टिमार्ग के सिद्धांत उसकी भावना ये हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है पर इन दोनों का समन्वय करते हुए एक वर्णाश्रमी व्यक्ति पुष्टिमार्ग को कैसे जी सकता है वो जब तक हम सादन दीपिका को न पढ़े तब तक समझ में नहीं आता है वैष्णवों का चरित्र महाप्रभु का चरित्र कुछ कीर्तन पद साहित्य इन सब में हमें थोड़ा बहुत जीवन क्रम का वर्णन प्राप्त होता है पर जैसे महाप्रभु का हम चौरासी वैष्णव की वार्ता में चरित्रों को पढ़ें तो ज्यादातर चरित्र आपका यात्रा प्रवास में प्रचार में उसी में जिन जिन घटनाओं का निरूपण है वो हमें प्राप्त होता है उसमें भी महाप्रभु के जीवन क्रम का कम होता है उनके शिष्यों का अधिक होता है इसी तरह दो सौ भवन विष्णु वार्ता में भी उनमें से निजवास्ता और घरू वार्ता निकाली गई तो गोपीनाथ जी यहाँ ये कहकर अपने पितुचरण की स्तुति करते हैं कि और लोगों के लिए तो कामधेनु और कल्पतरु वृक्ष की इच्छा पूर्ति के साधन होते हैं पर मेरे लिए तो मेरे पिता महाप्रभु श्री वल्लभ आचार्य के चरण कमल है वही कल्पतरु समान है और वही कामधेनु गो के समान है तात्पर्य ये है कि जैसे बालबोध ग्रंथ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये शास्त्र बढ़ने से पुरुषार्थ जिनके जीवन का लक्ष्य है महाप्रभु उनसे ये कहते हैं कि अगर उन्हीं पुरुषार्थों को लेकर जीवन जीना है आपका लक्ष्य वो है तो आपको भक्ति मार्ग में आने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कल मैंने ये दृष्टांत दिया था कि जो देवालय में जाते हैं वो अपने जेब में से पैसे देवालय की भेंट पात्र में देते हैं जो देव को भेंट करते हैं पर अगर कोई व्यक्ति चोर है वो देवालय में जाता है तो देव की गोलक या भेंट पात्र उसको चुराता है क्योंकि उसका लक्ष्य देव नहीं है इसी तरह जो भिक्षुक होते हैं वो देवालय के बाहर रहते हैं वो आने वाले लोगों से पैसों की याचना करते हैं जो लोग देव को पैसा भेंट भरने के लिए जाते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं ये दृष्टिकोण में भेद है लोग अपना पैसा देव को देते हैं क्योंकि वो देव को चाहते हैं और भिक्षुक है, है, हैं चोर है पार्थिव लोग अन्य हैं जो देवल ब्राह्मण होते हैं वो वहां आने वालों से पैसा चाहते हैं यानी उनका लक्ष्य अस्थ पुरुषार्थ है तो इस तरह से महाप्रभु हमें ये समझाते हैं कि कुष्टिपार्ग में अगर आपको आना है तो आपका लक्ष्य धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होना चाहिए आपका लक्ष्य भगवत भक्ति भगवत प्राप्ति होना चाहिए अगर आपका ऐसा लक्ष्य है तो कुटी पार्ग आपको सफल बनाएगा और हर बात काम मुक्ति प्राप्ति आपका लक्ष्य है तो पुष्टि मार्ग में आने पर आपको निराशा होगी क्योंकि वो फल आपको ये मार्ग प्राप्त नहीं करा सकता तो ये बात श्री गोपीनाथ जी भी यहाँ हमें कहते हैं कि मेरे में और साधारण लोगों में इनकी जो मनोकामना है उसमें ये अंतर है कि साधारण मनुष्य काम धेनु को चाहता है जिसके लिए मैंने कल विश्वामित्र वशिष्ठ जी का दृष्टान किया था या साधारण मनुष्य वो कल्प वृक्ष को चाहता है जिससे कि धन संपत्ति सुख हो, आयु आरोग्य लिए तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के चरण वो ही उनकी रज मेरे लिए कामधनु या कल्पतरु समान है वो महाप्रभु कौन है कैसे हैं, वो आगे कहा जाएगा कि कि कुछ काम है है का अगर जिसे करना हो के होगा करे तो तो वो बहुत लंबा कोर्स है बिना कुछ किए धेरे मिल जाता हो आदमी को वो ज्यादा अच्छा लगता है नही तो उस दृष्टि से कहा उसके बाद हमने ये देखा के अपने गुरु पिता और संप्रदाय के आत आचार्य को नमन करने के बाद अपने इष्ट देव आराध्य को वंदन करते हैं और बड़े ही विलक्षण शब्दों का प्रयोग आपने यहाँ किया है शुक्रिक शिरोन सिराज तथा राम भुजम यशो दूस संगलित वंदे श्री नंद नंद नंद इसका फोन अनम्यूट है कौन करने वाला नहीं है कोई अभी मैसी राज just so at स्मृति शिरोन नीराजित पदाम युदम यशोदोत्थंग ललितम वंदे श्री नंद नंदन, नंदन। यहां पर महाप्रभु को वंदन करने के बाद आगे यहां पर आराध्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं और उस वंदना में ये आज्ञा करते हैं कि जो हमारा शास्त्र है वो शास्त्र श्रुति और श्रुति के रूप में कहा जाता है इतने शब्दों में पूरा शास्त्र हमारे यहाँ का आ गया हमने जो शास्त्र का विषय वेदी कोर्स में देखा था उसमें हमने देखा कि चार वेद होते हैं उसके बाद रामायण महाभारत इतिहास किरण होते हैं अठारह अच्छा पुराण होते हैं आगम शास्त्र होते हैं तो वैष्णव शही और, और शास्त्र ऐसे प्रकार के उनके अनेक भेद हैं मनु आदि स्मृतियां होती तो श्रुति और स्मृति कहने पर दोनों पूरे शास्त्र संकलित हो जाते हैं वो जो श्रुति स्मृति रूप शास्त्र हैं वो जिनके चरणों की वंदना करते हैं ऐसे नंदन-नंदन और यशुधा जी के गोद में खेलने वाले श्री कृष्ण उनको मैं वंदन करता हूं यानी श्री गोपीनाथ जी ने इन शब्दों से स्तुति या वंदन करते हुए ये भी हमें समझाया है कि समग्र शास्त्र का जो सार है वो श्रीकृष्ण कृष्ण है तो ऐसे कृष्ण मेरे आराध्य हैं। इससे हमें ये समझ सकते हैं कि देवताओं की जो कोटि होती है कक्षाएं जिसमें तेरी उपनिषद में आनंद की गणना करते हुए मनुष्य का आनंद गंधर्व का आनंद देव गंधर्व का आनंद आजान जान देव का आनंद इस तरह से आनंद की गणना करते हुए ब्रह्म के आनंद तक वहां आपने कहा है उपनिषद में और उसके बाद आगे आनंद की गणना नहीं करते हुए उसे अगणित आनंद रूप पर ब्रह्म है ऐसा संकेत करके उस बात को छोड़ दिए तो यहां हमें ये बात समझनी चाहिए कि देवताओं कहने पर सभी देवता एक कक्षा के नहीं होते हैं देवताओं में भेद होते हैं जैसे एक कर्मदेव होते हैं कर्मदेव वो कक्षा है कि जो मनुष्य बहुत पुण्य कमाता है तो वो पुण्य को भोगने के लिए पृथ्वीलोक के सुख भोग पर्याप्त नहीं होते हैं। छोटे पड़ जाते हैं उपभोग तो ऐसे उग्र पुण्य को भोगने के लिए उसे देवलोक में भेजा दे जाता है तो देवलोक में उसे उस भोग को भोगने लायक उस लोक के अनुसार देह की प्राप्ति होती है ऐसे देवत्व की भी प्राप्ति होती है पुराणों में नमुष राजा का प्रसंग आता है कि इंद्र जब इंद्रलोक छोड़कर भाग गए और लोक जब खाली हो गया तब देवताओं ने कहा कि बिना राजा के कैसे देवलोक का शासन चलेगा तो उन्होंने पृथ्वी पर जो पराक्रमी राजा था उसे कुछ समय के लिए देवराज के रूप में स्थापित किया तो ये कर्म के जोर पर देवत्व तो वहां प्राप्त हुआ है तो एक कर्म देव होते हैं और वो देव की स्थिति ऐसी है कि जब वो पुण्य उनके समाप्त हो जाते हैं तो वापिस उनका देवत्व तो भी समाप्त हो जाता है हमारे यहां ऐसे लोक में ऐसा शब्द प्रयोग है किसी की मृत्यु हो जाने पर हम ये बोलते हैं कि वो देव हो गए ऐसा कहा जाता है तो देव होने का मतलब ये है कि सामान्यतः ये कि शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा की प्रेतावस्था होती है अब जिसकी मृत्यु हुई उसके पीछे तीन पीढ़ी पर्यंत श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाएं हैं वो अब यथार्थ शास्त्र हुई उसे पितृयोनी प्राप्त होती है यानी पितृलोक में उसकी गति होती है पितृलोक में गति होने के बाद अगर में होते हैं अधिक तब फिर देवलोक की भी प्राप्ति होती है तो ऐसा सामान्य क्रम है उस श्रद्धा से हम ये कहते हैं कि जो मृत्यु हुई है वो देव हो गए कर्म के प्रभाव से देवत्व प्राप्त होता है इसलिए व्यवस्था कही गई पर वो देवत्व हाई नहीं होता है जैसे किसी को हमने सरकारी अधिकारियों को कुछ समय के लिए कुछ औहदा दे दिया या किसी स्कूल में अध्यापक को जो उसका मुख्य विषय नहीं है और कोई दूसरे विषय का अध्यापक नहीं आ रहा है तो उसे उस अध्यापक उस विषय को पढ़ाने के लिए कुछ समय भेज दिया जाता है अब वो जब तक वो मुख्य व्यक्ति नहीं आया तब तक वो काम करेगा उसके बाद वापिस वो काम छोड़ देगा के रूप में जिसे कह सकते हैं तो ऐसा दिवस तो भी होता है तो कुछ दिवस ऐसे होते हैं कि जो सृष्टि के आरंभ में ही भगवान के द्वारा नियत हो जाते हैं कि तुम सृष्टि का ये काम संभालोगे तुम ये संभालोगे जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव रूप भगवान धारण कर लेते हैं तो उत्पत्त स्थिति लय को कर लेते हैं ऐसे वरुण इंद्र अग्नि मित्र वायु ये सब की प्रकृति तो ये सब तत्व को नियमित करने वाले देवता है तो भगवान इन सब देवों से ऊपर है उनके स्वामी ये कर देवता है वो उनके कर्म सचिव कहे जाते हैं आज्ञाकार सेवक और ये बात हमें शास्त्र के समझ में आती है कि हमारी श्रद्धा या अनुभूति का विषय नहीं इसलिए श्री गोपीनाथ जी ये समझाते हैं कि जो श्रुति और स्मृति जिसकी चरणों की वंदना करते हैं इसे श्री कृष्ण नंदन तो मैं वंदन करता हूं इस तरह से श्री कृष्ण की देवादिदेवता परापरता का यहां प्रतिपादन तो आपने किया और मंगल भी किया उसके बाद आगे जो ग्रंथ का निरूपण किया जाना है उसके संबंध में किस आधार पर वो आप इसका निरूपण कर रहे हैं ये आप समझाते हैं <स्थ> भक्ति मार्ग विताय योगतीर्णोपदाशन स एव न परम मानम शेषम भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए जो उपताशक यानी महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अवतीर्ण हुए हैं उन्होंने जो उपदेश दिए हैं या उन्होंने जो शास्त्र हमें समझाया है वही हमारे लिए मुख्य प्रमाणभूत है अन्य जो प्रमाण है वो मेरे लिए गौण प्रमाण है या दूसरे स्तर पर प्रमाण है इस तरह से श्री गोपीनाथ जी ने अपनी पूरी श्रद्धा महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के प्रति प्रकट की आप लोगों को नहीं का पता पर अगर वार्ता साहित्य को आप लोग पढ़ो तो उसमें कुछ श्री गोपीनाथ जी के प्रति ऐसा लिखा गया है कि जैसे कि श्री गोपीनाथ जी पुष्टिमार्गी न उनके विचार पुष्टि पार्क से भिन्न हो पर अगर हम श्री गोपीनाथ जी के ही शब्दों को देखें तब उनकी श्रद्धा महाप्रभु के प्रति लेष मात्र भी कम हो ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता है पूरी श्रद्धा से महाप्रभु को आदत लेते हैं और उन्होंने जो भी ये कुछ कहा है वो कि महाप्रभु ने जो कुछ भी लिखा है उसी के आधार पर आपने लिखा है ऐसा आप यहाँ कहते हैं अब यहाँ केवल इतना प्रश्न है कि हमें उन्होंने जो निरूपण किया है उसमें अगर कहीं हमें प्रश्न होते हैं महाप्रभु के वचन से वो, वो समर्थित है कि नहीं इतना ही हमें सोचना है तो उस तरह से अगर हम व्याख्या करें तो महाप्रभु के ऐसे उपदेश ऐसे निरूपण हमें प्राप्त हो जाएंगे की माँ गोपीनाथ जी के सभी वचनों को हम महाप्रभु के वचनों से समर्थन दे सकें ऐसी व्याख्या लिखी जानी चाहिए अब आगे चौथे कार्यक्रम है वेदत्रयी शिरोभाग सूत्र व्याख्यान सम्मता भक्तिशास्त्रानुसारेण पूर्वे साधन दीपिका अब आगे जो इस ग्रंथ का आप लेखन करने जा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं का क्या प्रयोजन है ये आप स्पष्ट करते हैं क्योंकि श्री गोपीनाथ जी महाप्रभु वल्लार्य के बाद कोटी के आचारे हैं हैं पीढ़ी पर आ रहे हमारे लिए भले ही वो एक समान हो श्री महाप्रभु गोपीनाथ जी से जुसाएंगी पर आचार्य की अगर हम पीढ़ियों को देखें तो प्रथम पीढ़ी पर महाप्रभु वल्लार्य हैं और उन्होंने षोड़श ग्रंथ सर्वनिर्णय शास्त्रास्थ प्रखंड भागवता प्रखंड भागवत की सुबोधि भाष्य और पत्रावलम्बन सब कई तो ग्रंथों का आपने निर्माण पहले से कर रखा है के बारे में और जो प्रसिद्ध शास्त्र है उसके बारे में भी आपने अपने अभिप्राय को लिख दिया है अब वापस कुछ हमें लिखना है तो हमें ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम क्यों लिखना चाहते हैं या हम जो लिख रहे हैं वो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य की या तो व्याख्या हो उनके ग्रंथों की या उन्होंने जिस चीज को छोड़ दिया हो उस विषय को लेकर उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं हमें एक एक कार्य को दो दो व्यक्ति क्यों कर रहे हैं इसको स्पष्ट करना चाहिए तो आप स्पष्ट करते हैं कि विद्रही शिवभाग सूत्र व्याख्या में सम्मता मैं जो लिख रहा हूं ये साधन तिथि का वो साधन दीपिका तीनों वेदों के शुरू भाग रूप जो उपनिषद हैं और उनके ऊपर जो सूत्र रूप में ब्रह्म सूत्र की रचना वेद व्यास जी ने की है उस ब्रह्म सूत्र के ऊपर महाप्रभु ने जो भाष्य लिखा है निर्णयात्मक उसकी सम्मति से मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ यानी मैं जो लिख रहा हूँ वो उस ब्रह्म सूत्र भाष्य के साथ उसे मिलाकर देख लो मैं वही बात कहना चाहता हूं जो वहां पर भाष्य में कही देगा अल कल हमने इस बात को देखा था कि जो भाष्य है वो ब्रह्मसूत्र पर है ब्रह्म सूत्र में प्रमाण प्रमेय साधन ऐसे चार उसके अध्यायों का निरूपण है और उसमें साधन अध्याय में सभी तरह के साधन मोक्ष के उपाय वाले उसकी चर्चा की गई है तो उसमें ज्ञान मार्ग भी है तो भक्ति मार्ग भी है दोनों बात साधन दीपिका में आप किस विषय का निरूपण करना चाहते हैं ब्रह्मसूत्र भाष्य के तो उसमें आप कहें कि भक्तिशास्त्र अनुसार है ना पूर्व साधन दीपिका मैं भक्ति शास्त्र के अनुसार ये साधन दीपिका आपको कहना चाहता हूं तो हम इस बात को आप समझें कि मुख्य रूप से साधन दीपिका में भक्ति रूप जो साधन है उसको प्रकाशित किया जा रहा है उसे समझाया जा रहा है यहां तक का विषय हमने कल देखा था वो आगे नया विषय है आगे कहा जा रहा है कि भगवत भजन भगवत भगवद्भक्ति ये सर्वाधिक आवश्यक कर्तव्य है जितने भी साधन है उन सभी साधनों में भगवत भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है इस बात को आप आगे कहा जाएगा उसमें आप आत्मावार श्रुत्या दर्शनिक फलो विधि ही श्रवणाच्य ही प्रतिज्ञात तम भजे तम रते रिथि तस्तर्वात्मा भगवान हरिनीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम पुरुष पुरुषस्य विशेषेण संसारम प्रजिहासत हरे आराधने मुक्ति यहां तक आपने इस बात को कहा कि अगर किसी को उत्तम फल की प्राप्ति की कामना है मुक्ति की कामना है तो वो हरि के आराधन से ही हो सकती है यह सिद्धांत हमें शास्त्र बन जाता है और वो शास्त्र के उन वचनों का आपने यहां पर नमूने के तौर पर संकलन किया है जिसमें प्रथम है आत्मा वत्मा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंत्रितव्यो निशितव्य ऐसे शास्त्र हमें कैसा है कि अरे इस आत्मा का श्रवण करना चाहिए उसे सुनना चाहिए उसका मनन करना चाहिए उसका निधित ध्यासन करना चाहिए ऐसे वेद हमें कहता है आत्मा का मतलब सामान्यतया अगर उसे स्पष्ट नहीं किया जाए तो हम जीवात्मा ऐसा भी अर्थ समझ सकते हैं पर जीवात्मा का श्रवण करना या मनन करना या निधि ध्यास करना ये कोई उत्तम विचार नहीं है हमारी आत्मा में क्या रखा है एक अंश शुद्र जीव है उसका मनन क्यों करना इसलिए जब वीर कहता है कि आत्मा का श्रवण करो करो नृत्यासन करो तो उसका खासकर यह है कि परमात्मा का करो। तो यहां आत्मा शब्द का मतलब परमात्मा है भगवान के संबंधित सुनो भगवान के संबंधित मनन करो भगवान के संबंधित उसका नृत्यासन करो मनन ऐसा है कि जो सप्रयत्न होता है जैसे हम हमने जिस किस बात को सुना उसको हम जोर लगाकर याद करें जिसमें हमारा प्रयत्न शामिल है पर हम श्रवण और मनन श्रवण मनन करते करते उस अभ्यास के कारण वो सुना हुआ हमारे अंदर इतना रम जाए कि बिना प्रयास के भी वो हमारे अंदर उसका चिंतन चलता रहे उसे निधि ध्यास कहा जाता है यानी मनन से आगे की अवस्था हाँ तो इत्यादि श्रुत्या श्रुत्या दर्शन ही फलो विधि आगे श्रवणाद्यी प्रतिज्ञाता तम भजेत तम रसेतिक आगे ये भी कहा गया है कि तम भजे उसका भजन करो तम उसी का रसास्वाद करो इस तरह से वहां कहा जा रहा है तो ये जो श्रुतियां हैं वेद हैं वो हमें ये कहता है कि उसी का श्रवणादि करो उसी का भजन करो उसी का स्वादन करो यानी उसी का करो यानी उसी परमात्मा पर ब्रह्म का करो इन वचनों को लेकर वेदों के वचनों का जो सार है वो हमें आगे ये कहकर समझाया जा रहा है आगे का वचन भी भगवान का है तस्मात्त सर्वात्मा भगवान हरि हरिश्वर श्रोतव्यव्य मतव्यता भगवान का नहीं है भागवत का वचन है और वहां परीक्षित को ये बात कही जा रही है कि हे भारत इसलिए सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर उसी को सुनो उसी के वश में सुनो उसी का कीर्तन करो उसी का तुम स्मरण करो अगर तुम अभय चाहते हो तो।, तो जो सभी शास्त्रों का सार समझाने वाला शास्त्र भारत शास्त्र है वो भी हमें इसी बात को समझाता है कि भगवान ही श्रवण करने योग्य है भगवान ही कीर्तन करने योग्य है वही स्मरण करने योग्य है ये नमूने के तौर पर तीन भक्तियों को कहा गया है और हमें उसी क्रम में जो अन्य नवदा भक्ति के प्रकार हैं, अर्चन वंदन साधु सेवन दास के आत्मनिवेदन उसे भी हमें यहाँ समझ लेना चाहिए इसे उपलक्षण कहा जाता है तो हमें प्रभु की ही भगवान की ही हरि ईश्वर की ही नवदावस्ती करनी चाहिए इसीलिए ये कहते हैं कि पुरुष से अवशेषेण संसारम प्रतिहासत हरेर आराधन मुक्ति संसारम प्रतिहासत हा पुरुष से जो संसार को छोड़ने की इच्छा जिसके भीतर है ऐसे व्यक्ति के लिए अविशेषण हरे हे है मुक्ति उन सभी के लिए एक समान रूप से हरि का आराधन है वही मुक्ति का साधन है इस तरह से यहां भगवत तो आराधना की आवश्यकता को समझाया गया इसमें जो ये निरूपण शैली है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए आगे श्री गोपीनाथ जी ने दो तो जो बातें कही श्रुति स्मृति शिरोरस नीराजित पदाम भूजन स्मृति रूप जो शास्त्र हैं, वो जिनके चरणों की वंदना करते हैं तो हमें ये बात श्रुति स्मृति से समझना समझ में आनी चाहिए हमारे कर्तव्य में भी कि कृष्ण भजन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है इसी तरह साधन दीपिका ग्रंथ महा श्री गोपीनाथ जी हमें शास्त्र के अनुसार समझाना चाहते हैं तो भक्तिशास्त्र में भागवत है वो प्रमुख है जिससे भक्ति मार्ग का प्रवर्तन भगवान ने किया है तो आप यहाँ जहां जहां भी आवश्यक लगता है वहां वहां वेदों के वचन और साथ साथ भागवत के वचनों को देते हुए सिद्धांत का निरूपण करते हैं तो जो प्रमाण की व्यवस्था है वो हमारे यहाँ ये यह है कि हम जो भी कहें या उपदेश करें, करें निरूपण करें उसमें हम अपनी बात अगर हम करना चाहते हैं तो करें पर उसको हमें शास्त्र से समर्पित करना चाहिए आप आधार पर एक बात कहना चाहते हो तो उसमें शास्त्र के वचन उसके समर्थन में आपको कहने चाहिए तो यहाँ पहले जो तीन वचन है आत्मावार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो नि कर्तव्य ये उपनिषद का वचन है इसी तरह समेत समृत ये भी उपनिषद का वचन है वेद का वचन है और उसके बाद श्रीमदभागवत का वचन है तो उससे आपने इस सिद्धांत को समझाया कि भगवत आराधन है वो संसार छुड़ाने वाला और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाला इन शास्त्रों में कहा गया है आगे अब ये जो निरूपण किया गया कि भगवत आराधन से संसार बधन छूटते हैं और मोक्ष होता है उस आराधन को कैसे किया जाना चाहिए उसके प्रकार को आरंभ से समझाते हैं तत्प्रकारों निरूप कहते भगवत आराधन कैसे किया जाना चाहिए उसके प्रकार का निरूपण अब किया जाता है उसमें सबसे पहले आराधन किसे कहते हैं उसकी व्याख्या देते हैं महात्म ज्ञान पूर्व ही सुदृढ़ सर्व हो भक्ति ऋतिक प्रोक्त तया मुक्ति नचराने था ये विशास्त्र का वचन ही है फिर से ये डिसिप्लिन को हमें भी समझना चाहिए निरूपण की कि जहां जहां भी हम किसी शब्द को परिभाषित करें कि डेफिनेशन दें उस समय वो शास्त्र से हमें प्राप्त होनी आवश्यक है शास्त्र के द्वारा अगर हमने किसी शब्द की व्याख्या की है तो वो सर्वमान्य होगी आपने अपने शब्दों में की होगी तो वो आपको मानने वाले तो उसे मानेंगे पर सर्वमान्य वो नहीं हो पाएगी तो आराधन आराधन शब्द ऐसा है किसी को खुश करना प्रसन्न करना आराधन शब्द का मतलब है आपकी ऐसी चेष्टा ऐसी क्रिया जिससे वाली व्यक्ति प्रसन्न हो उसे आराधन कहा जाता है भगवान क्या करने से प्रसन्न होते हैं उस आराधन की परिभाषा क्या है? तो वो नारे रात समय भगवान स्वयं ही देते हैं कि महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोथिक महात्म यानी भगवान की महत्ता कि भगवान सृष्टि करता है सृष्टि का पालन करने वाले हैं सर्व फलदाता है सभी की आत्मारूष है ये भगवान की महत्ता है इस भगवान के महात्म के ज्ञान पूर्वक भगवान के अंदर हमारा सर्वाधिक स्नेह सुदृढ़ स्नेह उसे भक्ति कहा जाता है ये भक्ति शक्ति की परिभाषा है। और जिसे आराधन कहा गया है वो भक्ति ही है यानी क्या करने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं भक्ति से प्रसन्न होते का मतलब क्या हुआ कि भगवान के महात्म्य को समझकर भगवान के अंदर हम सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को प्रकट करें ये भक्ति और उसी से मुक्ति प्राप्त होती है ऐसा नारद पंच में कहा गया है अब यहां पर हमने ये देखा कि पहले महात्म का ज्ञान होना चाहिए भगवान से उसके बाद उसके प्रभाव से भगवान के प्रति आदर होगा श्रद्धा होगी तो प्रभु के प्रति प्रेम भी प्रकट होगा अगर भगवान की कृपा होगी तो पर सबसे पहला जो कर्तव्य है वो भगवान के महात्म्य को समझना अब वो कैसे समझा जाए उसका उपाय बताते हैं कि महात्म्य ज्ञापना यवणम गुणकर्मणा गुणों और कर्मों का श्रवण भगवान के गुणों का और भगवान के कर्म यानी भगवान की लीलाओं का इनका श्रवण करने से ही हमें महात्म का ज्ञान होगा और काम होगा भगवान जहां विराज में आदिदेवी स्वरूप से वहां हम पहुंच जाए और भगवान अपने स्वरूप से अपना महात्म बताएं तो अलग बात है क्या भगवान हमारे सामने प्रकट होकर अपना महात्मा बताए तो हो सकता है उसका तो साधन क्या हमारे पास बचा जो भगवत शास्त्र है वो पद्मनामदास जी के जीवन चरित्र में आता है आज उनके ठाकुर जी का पाठोत्सव तो है अखराधीश जी का उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े थे महाप्रभु से प्रभावित हुए और जब आपने कहा कि आप भगवत सेवा करो तब उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत शास्त्र पढ़े उसके कारण किसी भी स्वरूप में मेरी आसक्ति नहीं होगी मेरी श्रद्धा नहीं बैठेगी जब तक मैं प्रकट महात्म्य को न देखूं। तो महाप्रभु उनको यमुना तट पर लेकर गए और एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला था वो अचानक टूटा और उसमें से बहुत बड़े स्वरूप मसराधीश जी के उनको दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मेरी सेवा करो तब महाप्रभु ने विनंती की के इतने बड़े स्वरूप की सेवा जीवन कैसे कर सकता है आप ये सेवा आपकी कर सके ऐसे स्वरूप में आप बधाए तो आपकी सेवा हो सकती है तब क्यों ने अपने स्वरूप को छोटा करके श्री तो महाप्रभु जी की गोद में आप विराज गए और फिर पद्मावती जी को पद्मनाभ जी के माथे पर तब तो ये महात्म्य पद्मनाभ जी ने दर्शन किए तो महात्मिक कारण उनका प्रभु में ऐसा प्रेम भी हो गया कि मेरे लिए प्रकट हुए ये तो सौभाग्य उनका था सबका ऐसा सौभाग्य नहीं होता है तो शास्त्र के द्वारा या ऐसे भगवत चरित्रों को भगवतियों के चरित्रों से हमें महात्म्य का ज्ञान हो सकता है पर बिना महात्म्य के ज्ञान के अगर रूढ़ी परंपरा वर्षम भगवत सेवा भक्ति करते हैं तो उसमें दृढ़ता नहीं आती है महात्म अगर हमें प्रबल ज्ञान होगा तब फिर भक्ति में दृढ़ता आ जाती है इसलिए ये कहा गया है कि महात्म ज्ञान पूर्व पूर्व में महात्म ज्ञान होना चाहिए ये बहुत आवश्यक है और तब जो बिना महात्म्य के भी कई लोगों में ऐसा प्रबल प्रेम दिखलाई देता है पर जैसे बच्चे होते हैं अपने दादा दादी जो सेवा में होते हैं उनका अनुकरण करते हुए वो ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं जब तक घर में बच्चा है तब तक घर के लोग उसका आदर्श होते हैं तो वो उनके अनुकरण करता है अब जैसे ही बाहर खेलने लगते हैं तो आस पड़ोस के लोग हैं बच्चे हैं या स्कूल जाते हैं तो वहां का जो माहौल है उनके आदर्श बदल जाते हैं वैसे तो मैं वो जो दादा दादी कर रहे थे वो जब अच्छा लग रहा था और उसी का अनुकरण बच्चा कर रहा था वो अनुकरण बदल जाता है बाहर के लोगों का अनुकरण करना लग जाता है पर अगर अपने घर में विराज से जो भगवत भगवान है उनके महात्मिका बोध बालक को हम करा सकें तब फिर कहीं भी जाएगा तो भी उसका आदर्श बदलेगा नहीं भगवत भाव उसका सुदृढ़ रहेगा तो ये बात हमें समझाई जा रही है कि पूर्व में महात्म ज्ञान होना बहुत जरूरी है और उसके प्रभाव से जो स्नेह प्रकट होता है उसे भक्ति कहा जाता है स्नेह है सुदृढ़ भी हो सकता है वो तो हो, पर सर्वोतोदिक भी होगा महात्म ज्ञान रहित हो तो उसे भक्ति नहीं कहा जाता है ये तो बात से समझनी चाहिए पर किसी का उल्टा पहले महात्म का अच्छा बोध हो गया उसके प्रभाव से प्रभु में स्नेह हो गया और स्नेह इतना बढ़ गया कि महात्म्य आगे जो हुआ था वो भुला गया तब भी उसे भक्ति कहा जाएगा क्योंकि जो स्नेह हुआ है वो महात्म्य के बल से हुआ है तो पूर्व में महात्म्य था खुला गया तब भी वो भक्ति कहा जाएगी और अगर सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है पर महात्म्य पूर्वक नहीं है तब वो भक्ति नहीं कहा जाएगी अपरिपक्व कहा जाएगा ये सूक्ष्म बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए अब उस महात्म्य को समझने के लिए प्रभु के गुणों और लीला का हमें श्रवण करना चाहिए वो हमें शास्त्र में मिलती है इसलिए कहती है कि शास्त्राणाम उपयोग त्रव प्रभु की लीलाओं मोड़ गुणों को समझने के लिए शास्त्र का होता है और तत्काकांक्षा गुरु हवे शास्त्र को जब हम समझना चाहते हैं तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है जो शास्त्र हमें समझाए गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि वैसे देखा जाए तो शास्त्र आज सभी को सभी जगह उपलब्ध है कोई शास्त्र अनुपलब्ध नहीं रहा है हमारे शास्त्र की बात छोड़ो दुनिया के किसी भी धर्म के शास्त्र सभी जगह लोगों का आज उपलब्ध हो और जैसे आज हम किसी यहूदी या ईसाई या किसी अफ्रीकन रिलीजन के धर्म शास्त्र को लेकर हम उसे पढ़ लें पर जो परंपरा से पर उस धर्म का पालन करते आ रहे हैं या उपदेश करते आ रहे हैं उन परंपरागत उस धर्म के अनुयायी या गुरु के मुख से उस शास्त्र को पढ़ना और ऐसे ही लाइब्रेरी में से उसे लाकर पढ़ लेना उसमें बहुत अंतर पड़ता है जब तक उसकी परंपरा को जीने वाला व्यक्ति उस बात को न समझाए तब तक उसके रहस्यों को हम नहीं जान सकते इसलिए गुरु की आवश्यकता यहां बतलाई अब गुरु कैसा होना चाहिए जो इस शास्त्र को हमें समझाए तो हमारे भीतर भक्ति का भाव जग पाए प्रभु के महात्म को तो हम समझ पाए उसके लिए गुरु के लक्षण रहते हैं ये वही लक्षण है जो महाप्रभु ने सर्वनिर्णय प्रकरण के साधन प्रकरण में कहे गए महाप्रभु के मचनों को यहां आप उदृत कर रहे हैं कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य गंधातिरहित धर्म श्री भागवत तत्व से भजित जिज्ञास कृष्ण सेवा परायण हो जो कृष्ण सेवा में दम्भ न करता हो लोभ न करता हो पाखंड न, न करता हो ऐसा हो और जो श्री भागवत के तत्व को जानने वाला हो ऐसे नर को खोज कर उसकी परीक्षा कर जिज्ञास शिष्य को शिष्य उनका आदर से भजन करे गुरु बनाए तो यहां पर उस शास्त्र को समझाने वाले गुरु के लक्षण बताए गए अगर ऐसा ऐसी वाला व्यक्ति होगा, तो शास्त्र को समझाएगा और समझाएगा तब महात्म भी हमें बोध होगा ये लक्षण नहीं होंगे तो शास्त्र में से कुछ भी समझा देगा हम ऐसा समझेंगे कि हमने शास्त्र पढ़ लिया हम समझ गए पर हमें वो, वो प्रभाव पैदा नहीं होगा जो हमारे अंदर स्वयं श्रद्धाशील कृष्ण से यो हो कृष्ण भक्ति परायण हो गंगादि दोष रहित तो भागवत के तत्व को जानने वाला हो ऐसा व्यक्ति जब शास्त्र पढ़ाएगा तो प्रभाव पैदा होगा तो यहां पर गुरु के लक्षण को बताकर अब इससे समझना क्या है कि गुरु की आवश्यकता शास्त्र को समझने के लिए शास्त्र की आवश्यकता भगवान के गुणकर्मों को जानना भगवान के गुणकर्म इसलिए जान रहे जिससे कि भगवान के प्रति हमारा महात्म्य प्रबल हो महात्म्य इसलिए जरूरी है जिससे कि हमारा भक्ति का भाव ने प्रभु ने प्रकट हो ये ऐसा उसका कार्यकारण भाव का संबंध है तो ये बात श्री ने यहां समझाई है देखो हम षोड़ ग्रंथ कई बार पढ़े हैं शिव जी के अन्य ग्रंथ पढ़े मुझे ये जो निरूपण है ऐसा निरूपण हमें वो कहीं नहीं मिलता है इतना पद्धति से आपने यहां निरूपण किया है साक्षात् बात वही की वही है जो फोड़ो ग्रंथ में कही गई है साधन प्रकरण में कही गई है और उसका जो क्रम क्रमबद्धता जो है वो अभूतपूर्व है इसलिए साधन दीपिका ग्रंथ का तो जरूरी है हमें अध्ययन करना चाहिए समझना चाहिए लोगों को भी पढ़ाना चाहिए मुझे लगता है कि आज समय तो आज का क्रम यहां रखते हैं आड़ करेंगे